आतंजल योग प्रदीप साधन सूत्र 23 संगति दृश्य का रूप दिखलाकर अब हे का हेतु जो दृश्य और दृष्टा का संयोग है उसका वर्णन करते हैं स्वस्वामी शक्त स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः संयोग शक्ति और स्वामी शक्ति संज्ञक स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वह दृश्य दृष्टि का स्वामी भाव संयोग है अर्थात स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि दृश्य दृष्टि के स्वामी भाव संयोग के का कारण है व्याख्या चित्त और यह सारा जड़ दृश्य मिल्कियत है चेतन पुरुष इसका स्वामी है शक्ति शब्द का अर्थ स्वभाव या स्वरूप है दृश्य ज्ञ है और दृष्टा ज्ञाता है दृश्य और दृष्टा दोनों नित्य और व्यापक है उनका स्वस्वरूप से भिन्न कोई संयोग नहीं हो सकता जो दृश्य में भोग्यत्व और दृष्टा में भोक्तृत्व है वह अनादिकाल से है इस दृश्य के भोग्यत्व और दृष्टा के भोक्तृत्व भाव को ही संयोग नाम दिया गया है यह संयोग अनादिकाल से चला आ रहा है इसी के हटाने के हेतु स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है अर्थात स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि दृश्य दृष्टा के स्वस्वामी भाव संयोग के वियोग का कारण है या दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि अर्थात दृश्य स्वरूप का विवेकपूर्ण साक्षात करना भोग है और दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि अर्थात पुरुष दर्शन या स्वरूप स्थिति अपवर्ग है गीता में दृष्टा को क्षेत्रज्ञ और दृश्य को क्षेत्र तथा सांघ्यकारिका में दृश्य रूप जड़ प्रकृति को अंधे और दृष्टारूप निष्क्रिय पुरुष को लंगड़े की उपमा देकर इनके परस्पर के संयोग को दिखाया है यथा याव संयत सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विदि भरत सभ गीता हे अर्जुन यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तो क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है पुरुष से दर्शनार्थम कैवल्या तथा प्रधान से पंगबंधवोरपी संयोगत्त सर्ग सांख्यकारि का पुरुष का दर्शन के लिए और प्रधान का मोक्ष के लिए दोनों का ही लंगड़े और अंधे की तरह संयोग है उससे की हुई बनी हुई सृष्टि है यह दृष्टा दृश्य का संयोग जैसे अनादि है वैसे अनंत नहीं है पुरुष दर्शन पर्यंत रहता है पुरुष दर्शन से इसका अभाव हो जाता है इसलिए पुरुष दर्शन संयोग के वियोग का कारण है दर्शन अदर्शन स्वरूप स्थिति का प्राप्त न होना अर्थात अविवेक और आसक्ति के कारण चित्तवृत्तियों का देखना का विरोधी है अतः जैसे दर्शन वियोग का निमित्त कारक है वैसे ही अदर्शन संयोग का निमित्त कारण है अदर्शन का अभाव ही संयोग रूपी बंधन का अभाव है वही अपवर्ग अर्थात मोक्ष है दर्शन के होने पर बंधन के कारण अदर्शन का नाश हो जाता है संक्षेप में स्पष्ट शब्दों में सूत्र का अर्थ इस प्रकार समझाना चाहिए स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है अर्थात संयोग हटाने के लिए स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है स्वशक्ति अर्थात दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि जो भोग रूप है संप्रज्ञात समाधि द्वारा और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि जो अपवर्ग रूप है असंप्रज्ञा समाज द्वारा की जाती है दृश्य और दृष्टा अर्थात चित्त और पुरुष का जो आसक्तिपूर्वक स्वस्वामी अर्थात भोग्यत्व और भोक्तृत्व भाव संबंध है वह संयोग है सूत्र सत्रह में संयोग को हे हेतु बतलाया है यह संयोग ही वास्तव में अस्मिता क्लेस है जिसने चित्तरूप स्व और पुरुष रूप स्वामी को जड़ चेतन के सम्मिश्रण से एक नए जीव भाव को उत्पन्न किया है इस संयोग के रहते हुए ही इसी संयोग को हटाने के लिए स्व और स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है